व <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम श्रोता मित्रों आज हम लोग विशेष एक इवेंट के बारे में बात करेंगे जैसे कि तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हम लोग रेडियो मधुबन के द्वारा करते ही हैं तो आज हम लोग अहमदाबाद के कुछ स्कूलों के बच्चे जो है इस इवेंट में ऑडिशन देने आ रहे हैं तो उनका हम लोग विशेष आवाज़ को सुनेंगे उनके प्रेजेंटेशन को सुनेंगे तो सबसे पहले आज हम लोग स्कूल के बच्चों का जो ऑडिशन सुनाने वाले हैं वो है से सी हिंदी हाई स्कूल अहमदाबाद का इस स्कूल के बच्चों ने अच्छी तरह से भाग लिया है तीस से चालीस बच्चों ने इसमें भाग लिया है उन सभी को हम लोग सुनेंगे आज के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और इस स्कूल के अंदर जो ऑडिशन लेने के लिए हमें जिन्होंने हेल्प किया जिन्होंने बताया हमें उसमें सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी बापू नगर की विशेष संचालिका बानू दीदी जी ने सहयोग दिया है उनका भी धन्यवाद और इसके साथ कन्या जो योगा टीचर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हो गई थी और जिनका आपने रेडियो पर प्रोग्राम भी सुना है तो उन्होंने विशेष रूप से इसमें रुचि दिखाई और उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस कार्यक्रम को करने के लिए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इनके साथ ही विजय भाई जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं सभी को मोटिवेट करते हैं और जहाँ उनको लगता है कि कुछ मुश्किलें हैं तो उन्हें आसान करने की कोशिश उनकी हमेशा रहती हैं तो विजय भाई ने भी सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों से बात करके इस कार्यक्रम को एक ट्रैक पे लाया तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो आइए आज के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में सेठ सीएन हिंदी हाई स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है तो आइए आप बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे हम लोग ऑडिशन को सुनेंगे आप सुने हैं रीडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो बस्ते रहो ओम शांति ओम शांति ओम शान्ति। ओम शांति शांति दोस्तों आज मैं आपको आपके सामने शिव तांडा की स्तुति वो एक लय में है जो बाहुबली सॉन्ग के अंदर आया था उस लय में गाकर आपको सुनाऊंगा जटा कटा संभ्रम ब्रमण लिंब निर्जरी बिलोल चिवलरी विराज मान मुर्धनी धग धग धग जलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे री प्रदीक्षण मम कौन है वो कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तिज सब छाया उसकी बुझाए बदले कथाए बगीरथ तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्रतुगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष दौरणी निरुद्ध दुर्धरा पति क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मे तो वस्तुनी झटा भुजंग पिंगल स्फुरा पड़ा मणि प्रभ हदंब कुमकुम द्रव प्रलिध दिग्व मुखे मदान्त सिंधु मस्तुरा स्वुतरी अमेरुनी मनोविनोदी मधुभतम विभूत भूत भरतरी चुपके चुपके सो बातें करना भूल गई मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो बसन आई हों में आशा करता धन्यवाद <laughs> <laughs> मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ सेना जा रहा है उसमें मैं बोल रही तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ आप मुझे बच्चों दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर। नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया yala no, ke प्यार प्यारे और मेरे इस नंबर पर कॉल करें 9414151415 फोर वन फोर वन धन्यवाद शुक्रिया अरे मधुका नाटेपन फोर आरोप गांधी पढ़ फोर आरोप गाय के नमस्कार मैं हूँ दिपाली शिवानी और मैं भारतीय दशा में पढ़ती हूँ रेडियो वाइस ऑफ अंगाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडियंस के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ बल साली गई बरस जग ब करिए मेरा नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन नाइन धन्यवाद शुक्रिया ए भाई थोड़ी और डाल दे फ्रिज विच आइसक्यू भी निकाल दे भाई थोड़ी और डाल फ्रिज विच आइस क्यू भी निकाल दे हाथ में निकल वो कुछ न पिकल ना नागन वाले ना ही उनकी नोरम बलते चले हम रुकेंगे ना ये कदम भाई मिनट की कैपेसिटी थी कट कट गया गया गया तेरी कसम मैं मैं और देखे देखे देखे। नो हाँ हो गया। दूर, तेरे भाई का गया तभी तो ज़्यादा सोचा उसको ऊपर ही करूँ एक बात बता रहे चेक तो आप सभी को मेरा गाना अच्छा लगा हो मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करती हूँ कि मुझे क्या है तजस्वी दे और मेरे मैसेज करें मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए संपर्क पर चौराणु चौदह पंद्रह One two three. आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम चलिए आज सी एन हिंदी के बच्चों का ऑडिशन आपने सुना और जो भी बच्चे की आवाज अच्छी लगी हो आपको तो जरूर उसके लिए आप उनका नाम लिखकर सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो चलिए बच्चों को फिर से रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल उनके भविष्य के लिए सुनते रहो मिसो